अर्थ तो प्राप्त प्रवृत्ति नियमों की प्रयोजना भाव अनुपुण विचेत न पूर्व पक्षी कहता है प्रयोजन का अभाव हो जाने पर स्वतः प्राप्त अनेक जन्मों की वासना के वजह से स्वतः प्राप्त जो वह प्रवृत्ति का भी नियम संयासी के विद्वत सन्यासी के लिए असंगत ही है उचित नहीं है तो सिद्धांतिक बदल कौन सकता है उसे जब पर क्रम बन गया अनेक जन्मों से वह अभ्यास किया हुआ है साथ घर में भिक्षा लेना इत्यादि उसका प्राधिक्रम बन गया और प्राधिकरण बनने के बाद उस प्राधिकर्ण कोई बदल नहीं सकता है अतयव शरीर से नियम का पालन होता हुआ दिखाई दे तो उसको रोकने के लिए प्रयत्न वो करेगा भी नहीं तन नियमस्य पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वाद तद अतिक्रमें गौरवाद अर्थ प्राप्त से उत्थान विदुषा कर्तव्योपत्ति नियम से पूर्व प्रवृत्ति सिद्धवाद वो जो नियम पालन कर रहा है वह पूर्व जन्मों में हुई जो प्रवृत्ति से सिद्ध है वो इसलिए उसका उसका अतिक्रमण करने के लिए प्रयास करेगा प्रयास कैसे करेगा नियमों को उल्लंघन करने के लिए प्रयास करेगा क्या संन्यासी जो प्रयाक्रम वजह से शरीर के द्वारा पालन हो रहा है उन नियमों का उल्लंघन करने के लिए वो प्रयास नहीं करेगा अधिक्रम आदि पुनर्वचना पुनर्विधि होने के कारण विद्वान के द्वारा भी कर्तव्य हो जाता है इस पर देखिए सुंदर विचार है नियम नियम हैेक्षायाधि का केपेक्षा न रहने पर भी रिपोर्वी त्लेशात्मक प्रयोजनापेक्षा वह भी तो तो है ही क्लेशात्मक हई प्रयोजन तो भाई प्रयोजन अभाव तदभा सिल की जरूरत नहीं पड़ेगी पूर्व पक्षे अर्थ प्राप्त त पूर्ववासना वहाद अरे वो जो नियम पालन होता है शरीर से वो तो पूर्व वासना वसाद होता है प्राप्त है तत्पे नम विधि नियम विधि अवकाश हो इस वास्तविक तो कोई नियम विधि का पालन नहीं हो रहा है ये न प्रयोजन अपेक्षा से जिसके प्रयोजन की अपेक्षा की आकांक्षा करो वह संभव नहीं है नियम जब पालन हो रहा है वह नियम विधि की वजह से पालन नहीं कर रहा वो विद्वत संयासी नियम विधि के वजह से नियमों का पालन नहीं कर रहा किंतु पूर्व पूर्वजन्म के वासना के वजह से हो रहा है, भी ने ने भी हो। को हो तो भी जीवन तो सिद्ध होता ही है तथा भी विद्या उत्पत्ति पूर्वक आगे ना विद्या उत्पत्ति से पहले विद्या सिद्ध्यर्थन नियम से अनुष्ठित विद्या की सिद्धि के लिए उसने नियम का अनुष्ठान किया था तद वासना प्राबल्या उसकी वासना की प्रवृत्ति की वजह से विद्या उत्पत्ति अंतर में प्रवृत्त है नियम है विद्या उत्पत्ति अंतर में भी प्रवृत्त होता है नियम प्रवृत्ति नहीं होती तद वासना वासनाधिर अत्यंतम अभिभूतत्व क्योंकि तद वासना अनियम पूर्वक प्रवृत्ति की वासनाएं प्रवृत्ति के वासनाओं के द्वारा अभिभूत कर दिया गया यही तो है ना विशेष साधना है ही क्या नियम पूर्वक प्रवृत्ति और साधना करने से पहले क्या था पूर्व अनियमितवृति थी अनियमिका का पूर्विका जो प्रवृत्तियां थी उनको आपने क्या कर दिया निम्नपूर्विका प्रवृत्ति के द्वारा नष्ट कर दिया उन वासनाओं को और निम्वपूर्व का प्रवृत्ति की वासनाएं जो है वो विद्यक उत्तरकांड में क्या उसके अपने प्रभाव के कारण से नियम आबादी पालन होते रहेंगे उसी प्रकार जैसे गाड़ी है बहुत तेजी से चल रहा है चल रहा है, चल रहा रहा है, है, तो क्या होता है एकदम ब्रेक लगा दिया तो भी गाड़ी तो सौ कदम आगे था था। ये तो जांच होती है ना जब एक्सीडेंट हुआ है तो किसने पहले ब्रेक मारा था सड़क तो पर छाप जाता है ऐसा जरूरत ब्रेक लग जाती है टायर का रंग काला वहां हो जाता है पता लगता है इस गाड़ी वाले ने बहुत ब्रेक लगाया और अगले ने नहीं लगाया था इस अगले की गलती इसकी नहीं है इसे करते हैं उसी आधार पर कि वेग में यही होता है वेग से चला है उसको तो एकदम रोको तो, तो भी वो कुछ दूर तक जाएगा ही उसी प्रकार निम्न विधियों का जो पालन किया था परविद्या का अभ्यास काल में मोक्ष के पूर्व काल में वो जो वेग है उसका वासबा का वेग उस वजह से मोक्ष के उत्तर काल में भी विद्या की अनुभूति के उत्तर काल में भी कुछ नियम पालन होते रहेंगे तद उद्बोधन तो तो से यत्न साध्यवा और ये कहोगे नहीं जी, फिर भी उसको बटा अत्यंत अभिभूत उसको जगाने की प्रयास करो तो अनियम पूरक प्रवृत्तियों को जगाने की कोशिश किया जाए कभी तो उस वे यत्न साध्य हो जाएगा तथा तो तथा तो तो न प्रवत्य ऐसे कार्य में वह जो तो ब्रह्म ज्ञानी हो तो ही नहीं सकता सकल प्रवृतियों तो से हट रहा है उल्टा अनियम पूर्वक प्रवृत्ति की वासनाओं को जगाने की थोड़ी कोशिश करेगा यदि नियमों की अर्थ सिद्ध है अतएव संन्यास भी अर्थ सिद्ध है नियमो पालन भी अर्थ सिद्ध हो गया पर हो जाएगा उसका ये न प्रत्यवाय परिहार अर्थत्व अपनी नियमानुष्ठान से निरस्त प्रत्यवाय के परिहार करने के लिए नियमों का पालन करके जो कहा था वह भी निरस्त हो गया तस्विशा प्रत्यवाय पर है क्योंकि उस विद्वान के प्रति कोई प्रत्यवाय भी लागू नहीं होता एवरी रीत व्युत्थान विधि विना स्वध स्वतः प्राप्त ची सारी तत्कर्तव्यताधि विधि व्यद अद्वान इसलिए व्युत्थान विधि के विना व्यन्न जो है विधि के विना स्वध प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार से तत्कर्तव्य विधिमें व्यय इत्यादत तो तत्कर्तव्यों को भी जान करके संन्यास करना चाहिए इत्यादि का भी अनुमोदन करता विद्वान और प्राप्त से विधि तो था कर्तव्य विधि की वजह से भी कर्तव्यता उसके अंदर आई जाती है यदि स्वतः प्राप्त था फिर भी सूर्य जी ने कही दिया है स्वतः प्राप्त को आदमी करने को स्वतः तैयार है ही और विधि भी है साथ साथ तो और उसके लिए बद मिल गया जब तो मैं चाहता भी था और विधि भी कह रही है अतएव मुझे तो करना ही है यदि मैं चाहता हूँ और विधि ना हो तो थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ेगा जो मैं चाह रहा गलत है क्या इसलिए शायद कोई विधि नहीं होगा और यदि आप जो चाह रहे हैं और उसके अनुरूप यदि कोई विधि मिल जाए फिर आपको क्या होगा बल मिल गया ना शास्त्र प्रमाण बन गया आपकी प्रवृत्ति के लिए शास्त्र प्रमाण भी मिल जाता है और यदि कोई ऐसी चीज की प्रवृत्ति आप क्या होना चाह रहे हैं जिसमें शास्त्र प्रमाण नहीं है फिर आपको प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए सन्यास ऐसा नहीं है आपको सन्यास ज्ञान के वजह से स्वतः प्राप्त था ही और साथ साथ विधि ने उसको समर्थन भी दे दिया और मिल गया उसको विधेयक विधि का प्रवृत्ति प्रवर्तक निश्ता क्यों प्रयोजन अभाव इतने जवाचम क्यों प्रेसोच्चारण अभयदान आदि वैध मुख्य प्रत्यर्थत्व इत्यादि विधि के द्वारा मुख्य विदुषी परमहंसंग्रह विद्वान परमहंशी है वह लोक संग्रह के लिए करेगा और वो पालन विधि वसात नहीं कर रहा है पूर्वाभ्यस्त मैत्री करुणादी भाषण प्राप्त थे भाग्य ना उसका जो, जो प्रवृतियां है पूर्व अभ्यस्त्र मैत्री करुणादि वासराय के वजह से प्राप्त था उपदेश देता है क्यों उपदेश दे रहे ब्रह्म ज्ञानी दूसरा क्यों पढ़ाना चाहता है उसका पढ़ाने का कोई प्रयोजन ही क्या अरे वो तो मुक्त हो गया मुक्त होने के बाद स्वाध्याय की कोई जरूरत नहीं है पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है फिर पढ़ा रहा है क्यों पढ़ा रहा है कहते हैं कि जैसा कोई प्रवजन के बिना भी वह ब्रह्म उपदेश देता है उसी प्रकार से यह समझो यदाक्षिप्त अविचारिती श्रुतिजनक कर्म कर्तव्यता भ्रांत तन निवर्धन विदुषोत्थान भाव अतः दूसरा यह भी हो सकता है प्रारकर्म के आक्षिप्त हैदि का प्रतिभास उसी के वजह से अविचारिक विना विवेच, विवेचन किए याद से जनि जो कर्म कर्तव्यता है उसकी निवृत्ति करने के लिए ही का विधि का पान करेगा ऐसे संन्यास विधियां सार्थक हो जाती है टिप्पण दे मनिचे अंतिम अंतिम पंक्ति देखो दो नंबर लास्ट पंक्ति पढ़िए अत्रक्य यद्वा और वह शब्द एक तर अतिरिक्चते कह रहे हैं शुरू में वाक्य का फिर वह भी लिख रहे हैं व्यर्थ यदवा कह दिया और वह भी कहना एक ही वाक्य में और ऐसे कई विकल्प तो है भी नहीं एक ही बात कही जा रही है अति यद्वा होना चाहिए तो होना दो में एक रखो और पंक्ति के शुरू में इतवा है ना इसमें वो ठीक लगता है और वह आगे जो है दो बारा वो काटते हैं प्रामादिक विदुषो विद्वान के द्वारा जो सन्यास है वो अत्यंत आवश्यक है सुधा प्राप्त है ज्ञानवशात वासनावशात या प्रावित वशात कह लो प्रकार है उसको तो पालन करेगा ही जब वो पालन करना ही है फिर तो अविद्व संद्या प्रविद्या होता है विरक्तनिष्ठ होता है कर्मी को अधिकार नहीं है संन्यास में स्पष्ट हो गया तेने वे तस्या कर्म असंबंधो अर्थात इसी के माध्यम से उस विद्वान के लिए कर्म तो असंबंध भी कथन कर दिया विदुषोरअ प्रसाद सन्यास का सिद्धि करते हुए विद्या कर्म इसलिए विद्या जो है कर्मनिष्ठ भी नहीं है कर्म संबंधी भी नहीं है ये दोनों ही बात दूर से खत्न हो जाएगा न विविधुषु के चाहिए न विद्वान के लिए चाहिए दोनों ही प्रकार के संन्यास हमें अधिकार नहीं क्योंकि दोनों के दोनों कर्म संबंधी नहीं है निश्चित करने के लिए ब्रह्मानुभूति नहीं हुई ब्रह्मानुभूति नहीं हुई है पढ़ा है तब तो हो सकता है नहीं भी पढ़ा है पढ़ना चाहता है पढ़ करके भी ले लेगा, अनुभूति नहीं हुई तो। है तो अनुभूति और नहीं है ना इसलिए इस व्यक्ति को तो अवश्य लेना पड़ेगा संन्यास अप्रोक्षानुभूति करने के लिए अविदुषापी मोक्षोड़ा छीन चुका तो जिज्ञास नहीं केवल पढ़ना चाहता है ऐसे व्यक्ति को संन्यास नहीं होना चाहिए क्योंकि पढ़ने के बाद पता नहीं क्या बनेगा वो हो सकता है गृहस्थी में चला जाए इसलिए केवल पढ़ने की इच्छा जिज्ञास के लिए सन्यास का अधिकार नहीं है मुख्यु के लिए संन्यास का अधिकार पारिव्राज्य कर्तव्य क्या प्रमाण है तथा शांत हो साम भूत आत्मता पश्ये त्रुति शाता मनाकोंग जो है शमन दाता बहिकरणों दमन उपरत मनने सक संस्थ विधान हुआ है सन्यास संयासवीदी भाव त शब्दन संयासीवी भाव शाम साधना अनुष्ठान से अधिक अनुष्ठान करना गृहस्तादियों में असंभव है शन शिक्षा उप्रति श्रद्धा समाधान ऐसा संपत्ति विवेक वैराग्य दो इनका अनुष्ठान करना जीवन में ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला हो चाहे ग्रस्ताश्रम में रहने वाला हो चाहे वाहन प्रथाश्रम में रहने वाला हो इन तीनों को तो बिल्कुल कठिन काम है थोड़ा बहुत कर सकते हैं ज्यादा नहीं कर सकते और यहाँ तो पूरा जीवन करना लगाना पड़ेगा इसके लिए चमदम आदि में समय लग, अभ्यास करना पड़ेगा चौबीस घंटा तो कैसे कर पाएगा ग्रस्त आदि अति उनके लिए संभव नहीं है तद ही हमें हमेंगे आक्षिप्त कर लेंगे कर क्या क्या कर लेंगे रहे देखो भाषिका श्रम भी करना ही चाहिए। में शो अनुपत् है इसको शब्दमादि जो है आत्मदर्शन के जो साधन वे तो अन्य आश्रमों में अन्य आश्रमों में आश्रम आश्रम आश्रम में कौन? बाकी तीन, तीन से जो, ब्रह्मचर्यो, गृहस्थो, वानप्रस्थो, इन अत्याश्रमीभ्यम वाच सम्यजुष्ठम देखो श्वेताश्र तो है, कह रहा है यहाँ पर अत्याश्रमे पर पवित्र प्रोवाच सृषिघजुष्ठ इसकी व्याख्यान गिर बड़ा सुंदर है सीधा सीधमाचार्य अश्रम ब्रह्मचरिया हंसाता आश्रमा अतिक्रम्य वर्तमसम आश्रम से लेकर के हंस संक भी ले लिया हंस तक, कु बहुदक, हंस तक के सन्यासियों को भी इन्होंने असंभव कर दिया ये लोग भी पालन नहीं कर सकते शमदम आदिओं को केवल पर सन्यासी कर सकता है शमदम शादी को पूर्ण रूपेण, 24 घंटा ध्यान में रखते हुए सबक सागरों का अनुष्ठान परम ही कर सकता है ऐसा कह रहा है आश्रम आश्रम धर्म बना है। उन आश्रम धर्मजन को को के धर्म वालों रहने वाला कोई प्रतियते ऋषि कहाषि मंत्र समूह ज्ञानी समूह सेवितम तप्तम प्रवाच मंत्र समूह के द्वारा ज्ञानी समूह के द्वारा सेवित तत्व ब्रह्म तत्व को उपदेश दिया और कैवल्य श्रुति ही साफ साफ करे न कर्मणा न प्रजया धने न वा। से, न धन से, सेगेन अमृतत्म त्यागे कवल त्याग साक्षादमृत साधन अमृत साधन ज्ञान त्यागन आनशो प्राप्त विधान ज्ञान साधन यदि कार्य त्याग अमृतत्म त्याग अमृतत्गा साक्षा साधन ज्ञा देव कैबल का अती त्याग किसका साधन है ज्ञान का साधन है और ज्ञान अमृतत्व का साधन है ऐसा पीछे में बहान करना पड़ेगा साफान देखो त्याग से साक्षात अमृत साधन अमृतत्व साधन ज्ञानम त्यागेन न आन का साधन जो ज्ञान है उसको त्याग के तरह प्राप्त किए ऐसा करना चाहिए अद ज्ञान साधन कर तो त्याग यहां विधान हो गया ज्ञावा नैश्कर आपात तो ब्रह्म ज्ञात्शन नैष्कर्म्यम कर्मत्यागरूपन्यासम आचरित स्मृत मैंने जैसे तैसे पहले गुरु के पास बैठ करके ब्रह्मज्ञान का कर लो ब्रह्मज्ञान का ब्रह्म करने के बाद उसका अनुभव करने के लिए सन्यास संसन करना चाहिए स्मृति कर रही है आपात तो ब्रह्म ज्ञात्वा निश्चयार्थम नैष्कर्म्यम पदे वसे ब्रह्माश्रम पदे वसे ऐसा भी करे। क्या है ब्रह्माश्रम। ब्रह्मा का दूसरा नाम सन्यासी एकाकेद चित्तात्मा ऐसे उपक्रम करके गीता में करुक्त आसीत मरते ब्रह्मचरिया अभी सन्यास थी। इसको ने संकेत कर दिया साधने पूर्ण रूपेण अभ्यास करना चाहते हो और अंत्याश्रमियों में ही संभव है गारस्थ भी तो बिल्कुल संभव नहीं है इसलिए ग्रह में रहते हुए जैसा सन्यासी जी से रह जाएगा के लिए तो हुए, ऐसा आपको करना गलत है थोड़ा बहुत अब साकल विशेषण किया पूर्ण रूप नहीं कर सकता लेकिन थोड़ा बहुत कर लेगा ना उसी से काम हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी उसकी सत्या ऐसा नहीं होता तो थोड़ा बहुत साधन से कभी कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है न चाह असंपन्न साधन कस साधना अलम्ब होती कोई भी साधन हो जो असंपन्न माने अपरिपूर्ण है, अपर्याप्त है किसी भी प्रयोजन के सिद्धि में सफल या परिपूर्ण पर्याप्त नहीं हो सकता कोई आमगिरी देखिए अनुग्रहत से आप ऋतुकाल मात्र गमन लक्षण ब्रह्मचर्य ऋतुकाल मात्र में गमन करेगा ब्रह्मचर्य हो जाएगा उसके लिए तो कदाचित ध्यान में बैठेगा एक, हो ही गया पत्नी को लेकर बिठाएगा अकेले बैठेगा कमरे में पत्नी तो आदि में छोड़ करके तो एकाकित एकाकृतवास तो हो ही गया इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके लेगा ना वो भी इत्याशं तस्पुष्कर तो तो ज्ञान असिदे पुष्कल साधन न होने से उससे ज्ञान नहीं हो सकती ध्यान काले पत्र संबंध है और दूसरे भी आम आदमी कोई मोड़ ना हो ध्यान करने के पत्नी को थोड़ा लेके बैठा रहेगा पत्र के साथ ही तो ध्यान करेगा क्या ऐसे तो होता नहीं इसलिए स्वतः ही पत्र का संबंध आप और नियमित करने की जरूरत है अप्राप्त तो करना के लिए कोई नियम विधि बनाने की जरूरत नहीं होता। इसे निशेद निशेद कर दिया। पुष्कल साधन हो तो ही कार्य सिद्धि होती निषेना च कार्यसर्माणी तेजाम परम फलम फल उपसाप्त लक्षण इसे निष्कर्ष निकला जो कर्म है और उस कर्म के साथ में जितना भी बताया गया उपासनाएं हैं उन सकल चीजों का फल क्या है प्राप्ति है मोक्ष नहीं है यह विज्ञानोपयोगिनी चार कर्माणी च विज्ञान को पी एक नंबर टिप्पणी है यदी को दिशा अध्याहारेण नेतव्य अन्य यानी तियावत। यत करके जो बोला गया है उसको तो वास्तव में अध्यार है वहां यानी होना चाहिए की जगह पर विज्ञान उपयोगिनी को अर्थ विज्ञानोपयोगी उप उपयोगिनी शब्द कर दिया होगा शुद्धि द्वारा साधरानी मातावत फल संसार विषमिति शुद्धि द्वारा वो साधन होते हैं मात्र माता के समान उनका फल संसार विषय की होता है किम पूछा विज्ञान तरी ऋणपास्ति तत्स यदात्परण विशेषण सकाम अभिप्राण फलोपसंहार विरोध विज्ञान जो है ऋण गोरोपासना शाम विज्ञान श्याणासना तत्संधी और उसके संबंधी जितनी भी है वह सकल कर्म साधु कर्म है और वो कर्म भी आपको कर्म फल ही देगा मोक्ष नहीं देगा अतः ऐसा भी घटा लो निष्काम तात्पर्य से विशेषण दिया गया सकाम निष्काम भाव से करोगे तो मोक्ष का साधन बन जाएगा परंपरा उपासनाएं और सकाम भाव से करोगे तो हिरण कर्म रूपी फल प्राप्त होगा ऐसा भी घटाया जा सकता है फल उपास देवताप्य लक्षण देवताप्य है हिरण्यगर के साथ एकत्व की प्राप्ति वह संसार विषय की है तो हिण्यगर भी अन्य ही यदि कर्मणव पर संसार विषय से फल से उपसंहारो नोपत्त क्योंकि यदि कर्मी को ही परमात्मा का साक्षात्कार होना निश्चित था कर्मणव परमात्मज्ञान सभविष्य फिर तो संसार विषय जो फलों से उपसंहार हो लेकिन संसार विषय जो फल को उपसंहार किया वो तो उचित नहीं होता है नो पाप्यता तो युक्त युक्त नहीं होगा बोलना चाहिए कर्मी कोई परमात्म ज्ञान का वना संभव हो कर्मी को सीधा मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है बाकी किसी को नहीं मिलेगा ऐसे बोलना चाहिए बल्कि वहां उन्होंने फलों को संहार कर दिया हृण्य का मोक्ष के बारे में कहा ही नहीं इसे स्पष्ट होता है कर्मी को मोक्ष में कोई अधिकार नहीं होता तब पूर्व पर सीखेगा वो जो फल है ना वो अंग फलम तत्व तो, अंग फल है ऐसा नहीं कर सकते अंगवल ज्ञान के थोड़ा समझ में आएगी तभी पूर्ोक्त तो भी परमात्म ज्ञानम तत्व कर्म संबंधी संज्ञा पूर्ोक्त परमात्म ज्ञान है वह जो है, तो कर्म संबंधी होने से कर्मी कोई मोक्ष मिलेगा आत्मज्ञान तो भी कर्म संबंधी है अतएव कर्मी को मोक्ष मिल जाएगा ऐसा नहीं कर सकते कैसे संसार फलगत सम्मान परमात्म चाहिए मुक्ति फल और क्योंकि ये जो ज्ञान बताया गया है वह जो कर्म कर्म जो होता है वो संसार फल की होता है और ये जो परमात्म ज्ञान है पर मुक्ति फलक होता है प्रश्न है अतएव न तत् परमात्म ज्ञान वि कर्मनिष्ठत्व न मुक्त ज्ञान में परमात्म ज्ञान पर कर्मी निष्ठ ही होता है जो ज्ञान वही परमात्म ज्ञान होते जैसे कहोगे फिर तो मुश्किल होगा फिर तो फलों पर कर गड़बड़ हो जाएगा कि देवदा संसार है। के पास जो है। और गृहस्थी के पास कर्म भी है दोनों कर रहे है ना वो वो कर्म भी कर रहा है और वेदा सुन भी रहा है और सुन चिंतन कर रहा है कहीं तो ग्रस्त सुना भी रहे हैं और दोनों अभ्यास चल रहा है ना उसका में रहते हुए अभ्यास भी चल रहा है वेदांत अभ्यास भी चल रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए वेदांत अभ्यास क्या है अंगी मुख्य और कर्मा अंग और कर्म का बल हिरण्य गर्भ तो अंग का बल हुआ कि नहीं हिरण्य गर्म और ब्रह्म ज्ञान फल उस ग्रहस्थी को मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा मरते वक्त मिल जाएगा अति गृहस्थी को अवश्य मोक्षी तो हो गए बाकी को भले नहीं है। है। का दिखते ऐसा शक्ता नहीं सकता। अंग फलं ज्ञानस्य रहित विषयत्व उतल पर तरफ सिद्धांत जवाब में कर आया। इसका उत्तर में परमात्म ज्ञान जो है किसी भी अंग के साथ संबंध नहीं होता न फल के साथ संबंध है परमात्म ज्ञान से आ, अंग संबंध फल संबंध आदि सर्व विशेष रहित है निर्विशेष ब्रह्म वस्तु होता है ब्रह्म ज्ञान अत्यव तत् अंगा संबंधित इसलिए अंग संबंधी भी नहीं है फल संबंधी भी नहीं है किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई संबंधी नहीं है जूह दगना जो होती तो तो और दगना इंद्रिय काम से जूया दधी पहले से ही अग्निहोत्री जो स्वर्ग फल का अंग है उस अंग का फल आप बता दिया इंद्रिय काम अंगी का फल अलग है अग्निहोत्र का फल स्वर्ग और अंग का फल इंद्रिय प्राप्त इंद्रिय पुष्टि वैसे यह नहीं हो सकता कि कर्म ब्रह्म ज्ञान का अंग नहीं है भले दोनों का अभ्यास कर रहा होगा गृहस्थ खरीद दोनों का परस्पर अंगान की भाव तो है ही नहीं वही भाषा कारण का तद विरोधी आत्म सुद्या कर्म का विरोधी आत्मरूपी तो वस्तु विषय तो आत्मविद्या होती है अतः परस्पर कोई अंगांगी भाव नहीं हो सकता अंगांगी भाव होता है जहां परस्पर अविरोध होनी चाहिए उन दोनों का तभी अंगांगी भाव होगा विरुद्ध में परस्पर कोई संबंध ही नहीं बन पाएगा तो अंगांगी भाव रूपी संबंध तो कैसे जोड़ोगे निरात्र तो नाम रूप कर्म परमात्म परमार्थ परमार आत्म तो वस्तु विषय ज्ञानम अमृत सकल नाम रूप कर्म इन, इन सब का निराकृत इन सब के अभाव इन सब से रहित जो पारमार्थिक आत्म रूपी वस्तु अमृतत्व का साधन है गुण संबंधी ज्ञान से न प्राप्त होती तत्विष्ठम और गुणफल संबंध आदि स्वीकार करोगे गुण संबंध फल संबंध आदि फिर तो निराकर सर्विशेष कैसे रहोग वो इसके लिए तो आत्मा सविशेष हो गया ना कल विशेषों में निराकरण कहाँ रह गया यदि आप किसी कर्म का संबंध किसी गुण का संबंध किसी फल का सविशेष तो तो हो गया अंग कर्म फल उपाधियों के साथ संबंधित कर दोगे फिर तो सविशेष हो जाएगा आप कैसे कहोगे निराकृत सर्विशेष स्वरूप कहाँ रह जाएगा आत्मा का असंभव हो जाएगा इसलिए निरात सर्वेष सर्व विषय विज्ञान से और यदि न ऐसा कर देंगे और संबंध करना श्रुति क्या कहती है चौदह युद्ध आत्मूतृन कंप्येकृत क्रिया आकार फलादी सर्वहार निराकरण विदुष जिस समय विद्वान अपने आत्मसर्वोत की अनुभूति करता है सब कुछ को आप रूपेण ही देख लिया उसने आत्मा ही का अनुभव कर रहा है ऐसे कथन करके स्पष्ट बात कहा विद्वान के अंदर क्रिया कारक फल आदि सकल व्यवहार चुका है जब तब तो वहां कर्म गुण फल इत्यादि समूह कैसे हो सकता है बल्कि अविद्वान ने सब बता दिया तब विपरीत अविदुषो ठीक कुछ को के अंदर सब कुछ होता बता रहे देखो कैसे ये द्वैतमी वृद्ध्य चार चार चौदह ये दैत जहाँ दैत समान हो जाता है तोन्न तो पशे क्रियाफल दर्शक वहाँ तो क्रियाकार संसार ही दर्शा दिया है ब्राह्मणे प्रधान दर्शीय तथा और इस ऐत्र में भी सबसे प्रकरण समझनाषद्यशम् अशनयाद मत फलमात्र वस्तु विषय ज्ञानम अमृत प्रवर्त यहाँ पर भी जो है देवता पे, जो जो देवता पे रूपा जो संसार विषय जो फल है देवता में संसार गर्भ हिरण्य गोक है उस फल को कथन करके जो कि कैसा है आदि मत जो भूप्या ऐसे वस्तुत्मक तत्फल उपसृत्य ऐसे वस्तु रूपा उस कर्म और उपासना फल को उपसंहार करके उसके बाद में केवल वस्तुविषयम् सर्वात्मक वस्तु विषय है ब्रह्म है सर्वात्मक ज्ञान को मोक्ष के लिए कहूंगा ऐसे यह शुरू हो रखा है इत्यादि मंत्र आरंभ हुआ है ऐसे समझो ज्ञान समझा रहे तिष्ट आत्मा इत्यादि भी प्रश्न उपक्रमादिंग आत्मनिर्वेश उपक्रम उपसराध्य लिंगों के द्वार लिंग के द्वारा द्वारा आत्मा यहाँ भी निर्विशेषत्व ही सिद्ध हो जाता है और वाणी ब्राह्मण परमात्म सर्वसंबंध शून्यत्म उत्तवा और जब ब्रह्म है उसकी वेत्ता के लिए सर्वसंबंध शून्यत्व को खत्म करके अविप्ला के लिए क्या कहा संसार फल होते है संसार फल कहा संसार फल क्या तीतसी ज्ञान से और यहाँ पर क्या किया पहले संसार फलक ज्ञान है उपासना है वो वर्णन किया वो जो उपासना वर्णन किया है न परमात्म ज्ञान तम वो परमात्म ज्ञान नहीं हो सकता किन्तु तो यहाँ से आगे जो निर्विशेष वस्तु विषय चाहिए परमात्म ज्ञान तम मुक्ति फलक तम वही निर्विशेष वस्तु विषय ज्ञान है परमात्म ज्ञान है वही मुक्ति फलक है यह बात सिद्धोता है और पूर्व पक्ष जो और अन्य आक्षेप दिए थे उन दोनों को दूर करेगा फिर ऋणापाकरण के बात कैसे कह दिया ऋण दूर करने का मामला कहते हैं ऋण प्रतिबंध एवं मनुष्य पितर देवलोक प्रातिम प्रति नोक्षोच प्रात, यह समझ रहे विदूषकता साथ क्योंकि या तो अविद्वान का प्रकरण चल रहा है ना अभी अविद्वान को भी सन्यास लेना चाहिए तो पूर्व से कैसे ले लेगा ऋण मुक्ति तो हुई नहीं और जिनकी उपर करते रहे तो ऋण होता नहीं है मरने के बाद ये भी नहीं होता मुर्दे के साथ भी कर्म कांड का बर्तन रख दिया जला दिया साथ साथ कि अगले जन्म में याद रहे उसे उसमें हमने कर्म करते रहे और आगे कर्म करते रह जाए हर जन्म में ऐसे ऐसे बोला था ना पूर्व पक्षी ने श्रुति श्रुति करके इसलिए अविद्वान होते संन्यास कैसे ले लेगा वो कोई नहीं सकता ऋण प्रतिबंध अविषय है के लिए जो मनुष्य पितृेवलोक प्राप्ति प्रति क्योंकि मनुष्यलोक पितरलोक और देवलोक की प्राप्ति करना चाहता है जो ऐसे अविद्वान के लिए ही वो ऋण प्रतिबंध मानता माना गया न विदुष हो ये जो विद्वान है और विविधषु है इनके लिए बात नहीं है क्योंकि आत्मविद्या जिसको चार है विविधषु हो चाहे विद्वान जो अभ्यास कर रहा वो दोनों के दोनों जो भी है वे लोग जो आत्मज्ञान अभ्यास कर रहे हैं ज्ञान कर्म का असंबंधी है और ऋण जो बात कही गई है कर्म संबंध को लेकर के कहा है ना जो कर्म करना चाह रहा है और कर्म करके ऋणों से मुक्त होना चाहता है उसके लिए तो बात कहा जा रहा है ना वो आम एवं कर्म असंबंधित ज्ञान से उत्तावत कर्मत्याग वास्तव में ज्ञान कर्म का असंबंधी है यह बात कह दिया गया अब जो पूर्व पक्षी कहा था यावच्च्य श्रुतियों क्या धर पर कर्म त्यागो न संभवी कर्म त्याग न संभव नहीं थी ये पूर्ववादिना उत्तम जो पूर्व पक्षी के द्वारा कहा हुआ था तरह यावच्च्य श्रोत है अविद्वत विषय उत्तम तो या वच्च्य श्रुतियां अविद्वत विषय जो कहा दिया गया था उसी प्रकार ऋण श्रुतिर भी इधानी ऋण श्रुतियाँ जो है ऋण के संबंधित स्मृतियाँ जो है ये भी सब अविद्वान का विषय होता है विद्वान का नहीं यह बात कथन करने के लिए यह पंक्तियाँ आरंभ हुई है सोय मनुष्यलोकपुत्रेन जयो युक्त लोकसाधनियम श्रोते हैं कि सोय मनुष्यलोक जय मनुनष्यलोक द्वार ही जीतने योग्य है लोक नियम लोकत्रुते लोकत्र के साधन के नियम ऋण से मनुष्य लोक प्राप्ति प्रतिबंधकता ऋण त्रय से कापाकरण नहीं किया उसको मनुष्य लोग का भी प्राप्ति नहीं होगी भले बेटा पैदा करेगा लेकिन इस लोग में यश भी प्राप्त नहीं होगा ये तो हो रहा है आजकल कितने लोग परिवार है कितने पर पुत्र पैदा कर रहे हैं लेकिन उनसे क्या मिल रहा है माता पिता को यश थोड़ी मिल रहा है बल्कि दुखी दुख मिलता है माता पिता को आजकल बच्चों से क्या मिल रहा है दुख किसी और कुछ नहीं मिलता क्योंकि शादी होने का भी बाप माँ बोलते रहता है जहा शादी हुई छोड़ देता है माँ न उनकी सेवा न उनको देखना उल्टा उनको यश मिलना है ऐसे संतान से अतय जब तक ऋण त्रय का अपाकरण नहीं हुआ तो उसका मनुष्य लोग देवलोक आदि वो पितृलोक आदि कोई भी लोक की प्राप्ति ही नहीं हो सकती उन प्राप्ति में प्रतिबंधक होता है तदर्थ इनो अगदुष एवं ऋण अपाकरण कर्तव्य उन लोगों को चाहने वाला जवाब उसी को ऋण आपकर अवश्य करनी चाहिए नो मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है ये ऋण प्रति से मुक्ति प्रति प्रतिबंधित प्रति वस्तु ऋण तो ऋण है मुक्ति हो भुक्ति हो सबके प्रति प्रति सामान्य ऋण मानना चाहिए क्यों विशेषा भाव आ क्योंकि वहां का विशेष पतन तो है नहीं ऋण जो है लोक प्राप्ति का प्रतिबंधक है मुक्ति का प्रतिबंधक नहीं है ये एका कहा हुआ है आप जब कल्पना कर रहे हो कि सोय मनुष्य लोग पुत्रो नान्य ने कर्मणा कर्मणा पितृलोक विजया देवलोक यदि प्रसिद्ध है पुत्रादि नाम मनुष्य लोक हेतुत्व अवगमात् पुत्राजी जो है मनुष्य लोकादि का हेतु स्वीकार किया गया और अपने है ये ऋण ये सिद्ध हो गया तभी वो लोग प्राप्त होगी और यदि पुत्रादि का अभाव है तो ऋणा नाम पुत्रादि साध्य लोक प्राप्ति प्रति तब वो जो ऋण है पुत्रादि साध्य होता लोकों के प्रति प्रतिबंध हो जाते हैं यह मानना उचित होता है साधना भावे ना, का का पाकरण न होने से कैसे कि प्राप्त नहीं होगा तो हो मुक्ति, मुक्ति के प्रति झंझट नहीं होगा तो, तो पुत्रा साध्य तो जो मुक्ति जो है जो ऋणा भाव रूपा पुत्र साध्य के द्वारा वो साध्य नहीं है कौन मुक्ति फिर स्मृति क्यों कह रही है ऐसे रागिनम प्रति सन्यास निंदावाद मातृवाद क्योंकि एक स्मृति ने भी कहा था ना मोक्ष न निवेश मोक्ष में मन को नहीं लगाना जब बिना संतान पैदा किए आत्मज्ञान में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए ऐसे क्यों कहा संन्यास की निंदा हुआ ना एक तरह से वो कहते उसके लिए है जो रागी की, जो अंदर में अनेक प्रकार की कामनाएं रखा हुआ है और बाहर संन्यास ले रहे उसके लिए यही तुम्हारे हृदय में कामनाएं है तो फिर पहले कामनाओं को निपटाओ तब तो सन्यास ना नहीं तो तुम्हारे तो नरसमे चले जाओगे तुम ऐसे सन्यास सन्यास की की संंदा रागी के द्वारा लिए जाने वाले सन्यास की निंदा है विरक्त के द्वारा नहीं इसलिए टिप्पणी श्रुति विरोधे स्मृत रण्य था अन न दृश्य श्रुति विरोधस्तो अनुप्रे स्पष्टी भविष्य श्रुति के साथ स्मृतियों का विरोध है जो स्मृतियां कहती है बिना ऋण का की है मोक्ष की साधना में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए ऐसे कहने वाली स्मृतियों का स्मृति के साथ विरोध है कहने वाले अन्य ढंग से घटाना चाहिए वो आगे बताएंगे आप तीन स्मृतियां देना देखिए विदुष्ठ ऋण प्रतिबंधा भाव दर्शिता आत्मलोक आत आत्मलोक को चाहने वालों के लिए विद्वान के लिए ऋण प्रतिबंध नहीं होता है किम प्रजा किम प्रजा क्या प्रजा क्या कर दी मैं धन के द्वारा गल, गाड़ी घोड़े के द्वारा इतने सगल साधनों को तो वो खंडन कर दिया है वहां किसके लिए विद्युत सन्यासी के लिए और वही तथ विद्वासावश का वशे कि मरता किमर्थ व्यम हाँ कौशिक अनुष्ठ अनु अप्रति दर्शित प्रजा अध्ययन भी अनुष्ठान न भी करो तो भी मुक्ति में वो प्रतिबंधक नहीं है और इसी प्रकार से अध्ययन भी न करें तो भी मुक्ति का प्रतिबंधक नहीं है कर्म मुक्ति का मुक्ति एक वही स्वाध्याय के लिए और तीसरा एक दस वे तक पूर्व विद्वांसो अग्निहोत्र नोशित की नाम वाला ब्राह्मण कर रहा है प्रजा को दूसरा वाला अध्ययन भी कोई नियम नहीं कोई जरूरी स्वाध्याय भी और तीसरा वाला कर्म को भी किमर्थ है द्रष्टव्य हम प्रजा से क्या करेंगे ऋणों से प्रतिबंध का अभाव ही निकलाया है सूर्य प्रसिद्ध आत्मज्ञानी का वश्य गोत्रोत्पन्न ऋषि लोगों ने बोला मैं कैसे अध्ययन करू कैसे होम करू मेरे ऐसे कुछ भी नहीं मैं किसको पढ़ाऊ मैं कैसे पढ़ू? मैं किसको पढ़ाऊं क्या पढ़ू क्यों पढ़ू क्या प्रयोजन है उसका अर्थात में मेरे लिए सब जरूरत ही नहीं होती तो शुद्ध ब्रह्म होगी आप ब्रम को तो सब जरूरत नहीं है अरे मुक्ति में सब बाधक है बल्कि मैं पढ़ाता हूं ये भी बाधक है मैं पढ़ता हूं ये भी दिमाग खराब करने वाला चीज अज्ञान है मैं पढ़ता हूं मैं पढ़ाता हूँ ये सब गड़बड़ है ये सब अहंकार बत्याग साथ चलनी चाहिए सब पढ़ना पड़ना स्वतः चलनी चाहिए और में आचार्य पढ़ाता फिर तो गया आदमी बेकार वो वो अज्ञानी है ऐसे आचार्य भी, भी अज्ञानी इसे एक दस भाई तब पूरे विद्वान सो और इस विषय में पूर्व जमाने के जो विद्वान लोग हैं उन्होंने क्या कहा मैं कैसे जो है ये कर्म का अग्निहोत्र कर्म करूं पूर्ववर्ती विद्वानों ने अग्निहोत्र नहीं करते थे न जुहावान चक्र हो कौशिकी शाखा है विद्वान यदि ऋण का अपाकरण नहीं किया फिर तो उसके उसे संन्यास अधिकारी नहीं रह जाएगा भाई ये सब पहले पहले की बात होती है बाल में लागू नहीं होता यद्यविशोपी लोकत प्रत प्रतिबंधक मुक्ति प्रति प्रतिबंध ऋण से अनापकरणीय मुक्ष पारिव्य संभवात आशंका न संभव स्पष्ट करें अंधकार यद्यपि जो अविद्वान होता वो अविद्वान का मतलब क्या अज्ञान नहीं विद्वान्तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ किंतु वेदांत पढ़ा है या वेदांत से मुक्ति जा तो होती है, जानकर वेदांत को पढ़ना चाह रहा है ऐसे मुक्ष अप्रोक्षानुभूति नहीं है लेकिन परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान बने ना हो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है अथवा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है मोक्ष की इच्छा है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान को चाह है ताकि उसको प्राप्त करने के कर, अभ्यास करते करते अप्रोक्षानुभूति हो सके ऐसे मुक्षु विदिशु और विद्वत सब तो तीन प्रकार के लोग सन्यासी उनमें से विद्युत सन्यासी अलग करके बाकी जो दो हैं मुक्शु हैं और जिसको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं है ऐसा मुक्षु और परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है ऐसा उमोक्ष ये दो प्रकार को अविद्वान सबसे ले रहा है यहाँ सब जगह एकदम अज्ञानिक होने ना वगैरह सामान्य कर्मी ऐसे को पढ़ करके अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है अथवा सगल शास्त्रों को पढ़ने के बाद ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर लिया किन्तु अब अनुभूति नहीं हुई ऐसे दो प्रकार का जो मुक् है प्राप्त ब्रह्म ज्ञान और अप्राप्त परोक्ष प्रमुख ज्ञान और अप्राप्त परोक्ष पर सिद्धांत में कथा ऐसी बात नहीं है तो उसी के अवतरणी कह रहे यद्यपि नहीं होना चाहिए इतना समझा चुके हैं यद्यपि अविशो भी लोकत्र प्रतिबंधकता लोकत्र प्राप्त करना चाहता है यह लोक पितृलोक देवलोक जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए ही ऋण प्रतिबंधक होता है ये हम पहले सिद्ध कर चुके प्रतिबंधित प्रति तो तो है नहीं अरे ऋण से अनपाकरणीय जो मोक्षा अनपाकरणीय मैंने अपाकरण करना योग्य नहीं है अतएव मोक्ष पारिव्राज्य समवाद मोक्ष को परिवर्जन करना संभव है अद्ह आशंका न संभव इसलिए शंकाय उठान उचित नहीं था तथा विद्वांसाहु इतुक्तिश्रवण मत्रेण इं श्रुति ने क्या बोला विद्वान साहू तद विद्वांस आहु कह दिया ना। दोनों मंत्रों में एक दस वै तंस पूरे विद्वान सो ऐसे जो श्रुतियों ने आपने प्रस्तुत किया श्रुतियों को उन श्रुतियों में विद्वान से शब्द से पूर्व पक्षी को शंका हो गया वो तो विद्वत संन्यास के लिए कार्य भाई अविद्वत संयास के लिए नहीं कर रहा है अरे अविद्वत सं्यास के लिए तो ऋण आपाकरण के बाद ही संन्यास होना चाहिए यह आशंका पूर्व पक्षी ने इसलिए कर दिया यदा परिहारांतरण वक्तु ये शंका नया और जवाब देने के लिए भाष्यकार ने दोबारा शंका को उठाया है ऐसे मान लो ग्रस्त ऋण प्रतिबंधित निराकरण के ग्रस्त को ही ऋण प्रतिबंध करता है तो प्रति है है तो किसके प्रति प्रति ग्रस्त के निराकरण अधिकारा इसलिए उसी, उसी को ही कुंध निराकरण करने का अधिकार होता है तथा तो प्रतिबद्ध प्राक ब्रह्मचर्य एवं मोक्ष पारिवी ग में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम से ही आप सीधे से सीधे मुख्य भी हो तो सन्यास ग्रहण कर लें वो सबसे बढ़िया लेता ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधा सन्यास संन्यासना सबसे बढ़िया है गृह आश्रम में जाके जब सन्यास में आएगा वो कच्चा सन्यासी रहेगा अंदर से गृहस्थी रहेगा बाहर से सन्यासी क्योंकि एक बार जो व्यक्ति ग्रहस्थ आश्रम में गया उसकी दिमाग है ना मो बदल ही जाता है ब्रेन पूरा सिस्टम बदल जाता संबंध व्यवहार उठना बैठना बोल चाल रिश्तेदारी लेन देन वो सब जो हो जाता है ना वो ऐसा चीज बड़ा कचरा व्यवहार है प्रदूषित कर देता है अंधक कर्म इस तरह से जिनकी भर के लिए उसका ऐसा प्रिंट हो जाता है ग्रस्त आश्रम का व्यवहार का वो कभी सुधर ही नहीं चलता किसी आश्रम में चला जाए किसी भी गुरु के पास चला जाए संस ले ले चार बार छह बार दस बार भी वो सुधरने वाला नहीं तो संस्कार ऐसे बन जाता है ग्रहस्थ आश्रम बहुत खराब है इस बात पे को जोर दे के बताएंगे भाष्कर अभी कि गृह आश्रम में जो प्रवेश कर गया मानव और भयंकर कीचड़ का प्रवेश कर गया है वो हाँ से निकलने का जितना भी साबुन मिला के धो वो दुर्गंध तो दूर होने वाला नहीं ऐसे कीचड़ विज्ञासन आगे विचार करेंगे